शब्द गुणगम आकाश शब्द गुण वाला आकाश है शब्द है गुण जिसका बहुरी समाज का प्रत्यय हुआ <coughs> देखिए कहानी की जरूरत नहीं गुण शब्द तेन मीमांसा काली शब्द को द्रव्य मानते हैं इसलिए उनसे भी आवर्तन करने गुण शब्द प्रयोग करते शब्दवत्पम इतना ही पर्याप्त शब्द संख्या परिमाण प्रदर्शन विभाग छह ही गुण होते हैं आकाश में विभागवद आकाश एकम विभू नित्यंश एक है वो सर्वव्यापक विभू है और नित्य शब्द लिंग कंच आकाश कैसे मालूम हुआ शब्द रूप लिंग से शब्द लिंग तत्व से कथम शब्दलिंग तत्व कैसे सिद्ध हुआ शब्द रूपी हेतु से आकाश की सिद्धि कैसे होता है पूछे जाने पर जवाब परिशेषा परिशेष अनुमान से होगा परिशेष अनुमान क्या है भाई हम तो अनवय व्यतिरैक्त वगैरह जानते हैं नहीं शब्दावली प्रयोग कर दिया स्वयं बता रहे परिशेष किसको कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगात परिशमान सम्रत्य परिशे ये परिशेष का लक्षण इसको परिशेषमान कहा जाता है जहां प्राप्त हुए पदार्थों का निषेध हो जाने पर जैसे अभी तक सिद्ध पदार्थ कितने आपके पास वास्प तेज वायु ये चार सिद्ध कर चुके हैं और प्रसिद्ध है आपका आत्मा काल दिग और मन वो चार सिद्ध है चार प्रसिद्ध है चार कुल आठ हैं है ये आठों का निषेध कर दो ये कोई भी शब्द कार्य करना नहीं हो सकता सकते प्रसाद का प्राप्त संभावित उनको निषेध कर दो और अन्य प्रसंगा इन आठ के अलावा कोई और हो कहीं अन्य कोई पदार्थ जैसे गुण कर्म आदि पदार्थ हैं उनमें प्रसक्ति का निषेध कर दू अन्यत्र अप्रसंग हो तो बचा का क्या बचता है जो बचता है उसमें जो ज्ञान हो गया परिशिष्य माने संत्य परिशिष्यमान पदार्थ में जो सम्यक ज्ञान हो जाए उसी माने। का नाम परिशिषण मान है प्राप्त हुए पदार्थों का निषेध हो जाने पर अन्य किसी पदार्थ की प्राप्ति न होने से जो पदार्थ बच जाए शेष रहे उसमें जो संप्रत्य प्रतिति अर्थात अनुमिति कर लेना है यही प्रक्रिया का नाम परिशेष अनुमान है तो समझा रहे कैसे हो रहा है देखिए तो शब्द को गुण सिद्ध करना पड़ेगा है ना बाल में उसके अधिकरण का विचार होगा आकाशीय की कोई और है कि क्या है क्या नहीं है शब्द स्थावत विशेष गुण शब्द एक विशेष गुण है क्यों सामान्य वत्व सती असमदादि बाहिंद्री ग्राह रूत्वा रूपाधिवत् तो दे रहे हैं सामान्य वाला है शब्दत्व तो जाति वाला है सामान्य वाला होते हुए हम लोगों के जो बाहिंद्रियों में से एक बाहिन्द्री के द्वारा वो ग्राही होने से जैसे कि रूप है रूप भी विशेष गुण है क्योंकि उससे रूपत्व जाति है और हम लोगों के बाहिंद्रियों में से एक इंद्री का नाम है चक्षु उसके द्वारा ग्राही और पक्ष में घटाओ अत पक्ष में भी सामान्य शब्द जाती है और वह बाह्य से कौन सा इंद्रिय है श्रोत्य है उसके अत तो वहां माना जाएगा और जब गुण सिद्ध हो गया गुणस्ट गुणिया सिद्धे व और गुण हमेशा कोई ना कोई गुणी में आस होगा कौन से गुणी में आश्रित है वो ये परिशेष करना पड़ेगा चतुष्ट आत्मा च गुणी भवितु ले लिया और आत्मा पांच द्रव्यों को ले रहे हैं एक गुणी जो है उसका आश्र नहीं हो सकते अस्य पृथ्वि चतुष्ट और आत्मा च चुनी भविम न शब्दस्य। शब्द के प्रति ये पांच में से कोई भी गुणी नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते कोई <coughs> तो है। शब्दस्य। ये पांच में से कोई भी नहीं है पृथ्वी ग्राण ग्रहण है, जल रसन ग्राही है तेज चक्षुग्राही है वायु अनुमेय अनुमेय अभी तो सिद्ध किया हनुमान से जाना जाता है और आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषय है ये नहीं। तो इसलिए कहते हैं श्रोतग्राही है होने से शब्द ये पांच द्रव्य से कोई भी द्रव्य शब्द का आधारभूत गुणी पदार्थ नहीं हो सकता यही पृथ्वी आदि न गुण नोत क्योंकि पृथ्वी आदि का जो गुण है वे श्रोत है नहीं है यथानुपाध्य जैसे कि रूपा जी शब्द तो स्रोत है और शब्द कैसा है वह श्रोत गृह होता है चलो पांच नहीं है तो दिक्काल मन है ना उनमें शब्द को रख दो hmm. <coughs> न दिक्काल मनशांत गुण विशेष गुणा दिक्काल और मन इनका गुण नहीं माना जा सकता शब्द को क्योंकि इनमें केवल साधारण गुण होते हैं इनमें कोई विशेष गुण नहीं होता और शब्द है विशेष गुण इसे उसका आधार ये तीनों नहीं हो सकते इसे आठ द्रव्यों से अतिरिक्त शब्द को गुण मान्य शब्द गुण का आधार जो हो सके ऐसा ही कोई है तो आपको सोचना पड़ेगा कौन हो सकता है शब्द गुणी एब्रुप गुण का आधार अवश्य आपको मानना होगा वो कौन है वो सैव आकाशी उसी का नाम आकाश है सच एक और आकाश एक है एक कैसे कह दिया आपने भेदे प्रमाण भाव भेद मानने में कोई प्रमाण mm -hmm. नहीं अरे घटाकाश फटाकाश बटाकाश ये सब जो अनुभव में आ रहा है कहते वो सोपाधिक है, तो है। निरुपाधिक आकाश में अनेकत्व मानने में कोई प्रमाण mm -hmm. नहीं एक नहीं वो उपपत्ति है एकत्व मानने से सारी व्यवस्था जो हो सकती है mm -hmm. वह अनेक मानना उचित नहीं होता एकत्वाच आकाशत्व नाम सामान्य आकाश है नाते ही आकाशत नाम कोई जाति आकाश भी नहीं हो सकता क्योंकि जाति के बाद अच्छे माना है ना जाति बाद का संग्रह पहले बताया हम सर्क संग्रह पढ़ाते हो कौन से है व्यक्ति विति रूप हानिबंदो जाति बाग्रह नीचे कहते है कि भाई सबसे पहले व्यक्ति व्यक्ति का वस्तु का अभेद माने एक होना ये भी जाति को बाध देता है व्यक्ति तुल्य हो वहां भी जाति नहीं जैसे गट और कलश तुल्य अगर घटत्वी माना, माना जाएगा पर कल सत्व जाति नहीं मानेगी तो गौरव हो जाएगा उसको मानने में इस तरह से छह प्रकार के वहां जो माना है पानी वगैरह वो ध्यान रखना चाहिए एकत्व चाका सप्तम नामा सामान्य आकाशे न विदेते क्योंकि सामान्य से अनेकृत सामान्य वही होता है जो अनेकों में रहे इसलिए वो एक है इसलिए विभु अपने आप सिद्ध हो गया है, है पूछेगा तो कहा बताओ गया इस जगह है, है, है बोली नहीं सकते इसलिए उसको विभू माननी पड़ेगी सर्वव्यापक विभू मानने का मतलब परम महत परिमाण वित परम महत परिमाण वाला है से बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा जब गिनते जाओ तो सबसे बड़ा वो तो परमहत्व ने माने सर्वतत्व कार्य उपलब्ध है ऐसे कैसे मान लिया आपने कोई युक्ति तो दो हेतु तो दो कहते तो तो हाँ हेतु तो है सर्वतारी उपलब्ध है शब्द कहां नहीं सुनने को मिल रहा है सर्वत्र शब्द के रूप कार्य की उपलब्धि होती है इसे मानना पड़े आकाश सब जगह है अवकाश प्रदातृत्व शब्दाधारत जहाँ जाओ वहीं पर मिलेगा अतएव आकाशरो तो और क्या हनुमान तो सबको हनुमानी जिंदगी है हनुमान कोई जिंदगी नहीं? ही नहीं सारा जिंदगी चल रही बता रहा हूँ दर्शन नहीं जिंदगी ही अनुमान से चलता है अप्रत्यक्ष तो भाई वो तो बहुत ही थोड़े मात्रा में काम आता है बहुत कम मात्रा में हम लोग सोचते हैं जिंदगी में हम ज़्यादा हैं, तो वास्तव में नहीं है हर चीज में आपको अनुमान ही कर लेते हैं और अपने अनुमान पर पूरा विश्वास भी कर लेते हैं कुछ है? जरूरी पहले बोल चुके हैं जैसे क्या है घिन गर्जित कहा देखा था बहुत सारे अनुमान हैं जिसकी व्याप्ति आपको केवल परंपरा से सुनने को मिल रहा है रहे। कोई प्रत्यक्ष किसने किया नहीं है या फिर श्रुति मान लेते हैं हम क्या करेगा श्रति प्रमाण दे देगा आत्मा से आकाश पैदा हुआ लाकाश का इसलिए आकाश रंग का चीज है भाई ना न न न न न दिया। और है मानना चाहे हो ना शक्ति ने आका लिंगा ध्रो सूत्र दिया आकाश दिखता है नहीं किसी को दिखा वेदांति को गारंटी तो क्या है यही गारंटी है की हनुमान में गारंटी है अनुमान में गारंटी है इसलिए जीवन जी में गारंटी हो गई हनुमान ही प्रामाणिक वस्तु है इसे सारे दर्शन अनुमान पर ही तो ये तो तो करता है से बढ़कर कुछ नहीं।, कुछ नहीं। हमारे प्रमाण तो तो तभी एक बार वेदांतियों ने कहा अन्य दर्शनकारों को आप सब अनुमान ही के सब -सब काने है। एक केवल आप लोग हनुमान से काम चलाते हनुमान के अलावा दूसरा चीज आपके पास ही आप नहीं और प्रत्यक्ष का कोई भरोसा नहीं ये आंखे इनका आंख सब धोखा देते हैं इनका कोई विश्वास नहीं कर सकते इसलिए हमें अनुमान करनी पड़ेगी अनुमान में क्या व्याप्ति होगी व्याप्ति एक स्वीकृत नहीं होता है ना ये तत्र, तत्र, तत्र, तत्र बोलेंगे हम सर्वमान्य होना चाहिए व्याप्ति प्रत्यक्ष तो सर्वमान्य होना कोई जरूर नहीं जो आपको दिख रहा है उसको असच मान रहे हैं लेकिन वही चीज को दूसरा देख रहा हो उसको झूठ मान रहा है क्या करोगे उसमें लड़ते रहो आप तो करें मैंने देखा मैंने ऐसे देखा वो कहते नहीं तुमने क्या तो गलत देखा है मैंने ऐसे देखा बोलेगा तो बोले लोग तो <laughs> किसने देखा किसके देखा हुआ सही है किसके आंख सही है क्या प्रमाण है इसमें इसमें अनुमान में जाते हैं हम लोग अनुमान तो व्याप्ती है अनुकूल तर्क देनी पड़ेगी सब कुछ देना पड़ेगा उसने झंझट है इतना आसान नहीं अनुमान देन अनुमान पर इसमें सारी जिंदगी चलाते हैं हम लोग हर चीज अब पानी है आपने ग्लास में ला के दे दिया हम अनुमान कर लेते हैं कि भाई ये सही दे रहा है इसे कुछ डाला नहीं जर डाला नहीं ये अनुमान कर लिया आपने हम आप पी लेते हैं क्यों शिष्यत्वा पत्नी त्वा पुत्र हे तो बना लोगे आप ना भाई शिष्य ये कहा देगा हमको ये पुत्र ये थोड़े देगा हमको जहर पत्नी है थोड़ी में जहर देगी ये दिमाग हमें फिट है ना अनाधिकार संस्कार है पुत्रत्वा शिष्यत्वादुत्वाद यह हमको जहर नहीं देगा अजय शत्रु है मन में है शत्रु है फिर तो पानी पीना कुछ भी नहीं पियोगे शत्रुत्वाद ये अनुमान को कर रहे हो क्या आप अदा शत्रु आपकी भला करने के लिए बैठा है जिसको हम शत्रु समझ रहे हैं वही हमारे भला करने वाला है और जिसके मित्र समझ रहे हैं वही हमारे जड़ काट रहा हो क्या पता आपको सब अनुमान से जिंदगी चला रहे हैं। सब व्यर्थ देख देख हो जाता है सब धोखा हो जाता है और सृष्टि में एक अनुभव में आ जाए फिर तो अनुमान भी सारा बेकार हो जाता है सारा सृष्टि भी एक कार हुआ तो अनुमान क्या टिकेट आए अनुमान तो सृष्टि पर है ना सृष्टि में तो व्याप्ति देखोगे कहामान भी कहेगा वेदांत अनुभूति में पहुंच जाओ तो प्रत्यक्ष अनुमान सारा स्वाह हो जाता है और अनुमेश्वर खुद भी स्वाह हो जाती है थोड़ी तो खत्म वो तो इसलिए व्यवहार स्थिति में जब जगत की बात हम करेंगे तो अनुमान प्रदान है कई प्रदान, प्रदान नहीं है मैं बार बार हूं। आ, अनुमान जो है इसी को मुख्य प्रमाण जीवन का आधार माना गया और मन नहीं पड़ता आपका रास्ता लोगों ने कह दिया आप मान लेते हो ना ये मेरे माँ बाप है आपने देखा आप पैदा हो रहे थे किसे पैदा हो रहे थे आपको मालूम है और उनको भी आप क्यों माना आपने आप जो कह रहे हैं उनको आपने कैसे मान लिया वो मामा है किसने कहा मामा है मां ने कहा मां कौन है एक कैसे तय हुआ तो बाप ने कहा तो पैदा हुआ है ये हॉस्पिटल में लिख दिया गया है तुम्हारी माँ है तुम्हारी बाप है नाम लिख दिया वो पढ़ना तो आता नहीं था जब माना था तो बाद में तो समझे सब बात इसे हॉस्पिटल में नर्स रह एक बच्चा को इधर कि उधर कर उधर किधर कर दिया तब क्या होगा वो बच्चा उसमें उस औरत का दूध पिरा उ होता भी है कृष्ण में भी तो हुआ कृष्ण भगवान ने भी इधर को उधर उठाकर रख दिया गया बलराम कृष्ण दोनों के ये कहानी इधर से उधर उठा रख दिया गया कुछ भी नहीं परमानेंट ये आत्मा ही परमानेंट है कोई इलाज है ही नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं है वो जरूरत नहीं ना उसकी जरूरत नहीं है हाँ अच्छा। वो अनुभूति का विषय है चर्चा का विषय नहीं होता है आदमी यही दत्कत कर दिया वेदांत में क्या है चर्चा का विषय बना लिया अनुभूति तो करना है ही नहीं उसके लिए कोई प्रयास करना है नहीं उसके लिए तत्व चाहिए एकांत चाहिए ध्यान चाहिए वो कुछ नहीं करना है निध्या करना है नहीं तो चर्चा से क्या होता है शब्द को लेकर के फिरते रहो सुनते रहो आज सारे वेदांत फेल क्यों हो रखे इसीलिए हो रखे जिसकी चर्चा करके समझना है अनित्यता के लिए उसको चर्चा करेंगे नहीं हो जाए ब्रह्मचिंतन करो अरे ब्रह्म चिंतन कर से पहले इसकी अनितता का निश्चय तो करो सबसे पहले तो विवेक इसलिए वेदांत का अधिकारित्व ही नहीं बार बार ये कहता हूं मैं वेदांत को चर्चा बाद में करेंगे पहले वेदांत अधिकारित्व तो लाओ नित्यानित्य विवेक है कहाराग्य कहा है चीजों से छोटी छोटी चीज के लिए मेरा करके लड़ते हैं नहीं लड़ते क्या मेरापन है मैं मेरापन छोटी नहीं रहा किसी भी स्थिति में इसलिए हम क्या वेदांत पढ़ो अपना बीज बोलो अंतकरण में जब तो फसलों का होगा देखा जाए उस ज्यादा शब्द जाल में फंसेगा तो आदमी जाता फंसे उसी जाल को समझना पड़ता है जगत अनित्य कथन करने वाले और नित्य कथन करने वाले इनमें सही सही हम अनुमानों के द्वारा पकड़ना पड़ेगा इस चीज को जैसे ने आकाश को कहा और आकाश को अनित्य कैसे करोगे जब तक तो आकाश अनित्य नहीं होगा तो तो वेदांत क्या पचेगा तेरे लिए है नहीं? जब तक तो जो अनित्य नित्य मान रहे हैं आकाश नित्य मान रहे हैं काल बुद्धि नित्य मान रहे हैं सब के लिए दर्शन नहीं आम व्यवहार में भी यही माना जाता है इसी संस्कार को तोड़ने के लिए इनके अनित्य तो कैसे सिद्ध पहले समझना पड़ेगा नित्य किस आधार पर सिद्ध इन्होंने समझना पड़ेगा ना आकाश को नित्य कैसे माना किस आधार पर सिद्ध किया फिर उस तर्क को तोड़ो ताकि अपने अंदर जो संस्कार बनाओ वित्य है नित्य का विवेक सबसे पहला सीढ़ी वेदांत का अब इसके लिए सारे दर्शन पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे है? ये दर्शन करते हैं ईसा खंडर वो दर्शन कर देगा हमें युक्ति मिल जाएगी आपस में अब क्या के योग दर्शन में भी दूसरा जी बोत को। बोत को में तो आपस खड़ा अंत में दिया जाते आपस में एक दूसरे खंडन के माध्यम से वस्तुओं के ऋषियों ने जो विभिन्न प्रकार विचार है, तो दिया है इसलिए तो किया है आप समझे संसार को सभी ने जीव जगत ईश्वर की तो चर्चा की है चाहे वेदांत हो चाहे न्याय हो चाहे कोई उसमें किसने कहीं व्यवस्था के लिए जीव जगत से ही काम चलेगा तो जीव जगत के अलावा ईश्वर अलग से चाहिए व्यवस्था बनाने के लिए अब ये विचार वो ईश्वर और जीव भिन्ने किया भिन्ने। तभी तो धीरे वेदांत पहुंचेंगे बिना फाउंडेशन केवल छत को खड़ा कैसे करेगा कोई पहले फाउंडेशन नीव चाहिए फिर दीवार लगाओ खिड़कियां लगाओ दरवाजे लगाओ फिर सब्द वेदांत सर्वत्र तत्काल उपलब्ध है अतएव विभूतवात नित्य मितिया विभू होने से ही उसको नित्य माना जाएगा हित क्या है विभुतवात आकाशम नित्य विभुतवात और आकाश विभु की विभु क्यों है आकाशम विभू वो प्रमाणत्त परिमाण क्यों है आकाशम हम परमाणब एकत्वा एकत्व से परमहत् एक परमहत से विभुत्व सिद्ध किया विभुत्व से नित्यत्व सिद्ध किया ये तरीका है अब हमें कहना पड़ेगा आकाश एक नहीं है अनेक है मानना पड़ेगा अनेक तो कैसे तो करोगे भाई व्यवहार में तेक अब अनुभव हो रहा है तब इसलिए कहते हैं चाहे एक है चाहे अनेक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो अनित्य कैसे अनित्य आपने कह दिया कल हम क्या आपकाश हम अनितम क्यों कार्यत्व भले विभू है कार्य बड़ा कार्य क्या फर्क पड़ना है बड़ा व्यापक बने माद से ही नित्य होना को जरूरी नहीं आपने विभुतवाद दिया है तो विभुतवाद हितु बने रहे तो इसके ठीक हम सब प्रसन्न करेंगे आकाशम नित्यम उसका क्या होगा आकाशम नित्यम कार्य आकाश कार्य पर कैसे पर श्रुति पकड़ लगता था तस्वादे तस्व दैदा हुआ कहा है श्रुति ने इसलिए जो पैदा हुआ है वो कार्य कार्यत्वाद को हो जन्य को हो, बात ही की समझने के लिए जरूरी है दर्शनों सम, की, दर्शन की चर्चा और इसको छोड़ छोड़िए वहां पकड़ेंगे तो कहेंगे तो रख लिया भाई तो निवेदन आकाश आता तो पैदा हो आत्मा से आकाश पैदा हुआ क्या हुआ अरे आत्मा से आकाश हुआ क्या हुआ? आकाश आत्मा हुआ पूछेगा तो आप घबरा जाओ क्या है? क्या जवाब देना है उल्टा कर देंगे तो क्यों पहले से चिंतन है नीचे का है नहीं ठीक ठाक तो कैसा उल्टा सीधा प्रश्न पूछा क्या परेशानी जवाब तो इसे नित्यानित्य का विवेक के लिए सारी चीज बहुत जरूरी है तो पर इनको समझेंगे कि साधारण ने सिद्ध किया है नित्यत्व को तब तो से काट आप सोचोगे अब यही नहीं जानते तो काट क्या करोगे नित्य निश्चय कैसे कर पाओगे इसलिए सब जरूरी है चलिए इसी प्रकार से काल के बारे में इस तरह आकाश का विचार संक्षेप हो गया क्योंकि अष्ट द्रव्य सती द्रव्यूपान परिशेष अनुमान के द्वारा शब्द का आधार जो है आकाश सिद्ध किया और उसके लक्षणों को घटा लिया और अब कालोपी दिग्विपरी यहां काल का प्रत्यक्ष नहीं परत्व हो आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता रूप होने से अनुमान किया आपने इधर काल का भी अनुमान करना पड़ेगा दिशा का भी अनुमान ही करना पड़ता है कैसे करेंगे काल का अनुमान <coughs> परत्वा दिग्विपरी के द्वारा अनुमान होगा दिग्विपरीत परत्वापत्त का मतलब क्या जैसे नजदीक दिक्कृत परत क्या होता है दिकृत अपरत्व क्या नजदीक दिकृत परत बने दूर एक बुड्ढे को यहाँ खड़ा कर दो बु को जवान को वहां खड़ा करो ठीक है जवान कहा है दूर में है दूर में ना। है ना बुढ़ा कहा है नजदीक है नहीं? अब काल के हिसाब से बुढ़ा क्या है परे बुढ़ा कालकृत पर कालकृत पर तो, तो बुढे में है जहा बुड्ढा खड़ा है वहां दिकृत अपरत्व था दिकृत अपरत्व का विपरीत कालकृत अनुभव कि नहीं आया आपको समझ में आई बात? ठीक ही क्या है? परतु थी लेकिन हम क्या देख रहे हैं उस व्यक्ति में कालकृत अपरतु देख रहे हैं तो दिकृत परत और अपरत्व का विपरीत अनुभव कि नहीं हुआ इसी के और अनुमान होता है दिकृत परत का परत भिन्न वस्तु हैं इसका भी वाहन वह हो सकता है उसका विपरतान वह हो सकता है इस तरह से आधार पर ही हम अनुभव क्या करेंगे अनुमान करेंगे दिक्कृत विपरीत हेतु को लेकर के काल सिद्धि और कालगा विपरीत को लेकर के दिक्कृत सिद्धि हो जाती है इस गणी ने कहा दिक्कृत विपरीत जो परत्व परत्व के द्वारा अनुमेयी है दिग्विपरी अर्थात दिशा के जो परत्व और अपर है उसके जो विपरीत से भिन्न जो परत परत्त वाला वस्तु का नाम काल के द्वारा काल का अनुमान किया जाता है और उस काल में कितने गुण हैं पांच ही होगा संज्ञा परिमाण पर सही होगा कि भागवान जो सामान्य पांच गुण हैं वही गुण इसमें रहेंगे यह भी एक नित्य और है यह भी एक है नित्य है और विभू काल भी कथा कथम दिग्विपरीत परत्वा अनुमेयत्म उच्च इस काल के का अंदर दिग्विपरीत जो परत्वा का द्वारा अनुमेता कैसे आ गया कद उच्चत वृद्धे बुद्धे को खड़ा कर दो नजदीक में सन्निधान सन्निधि के कारण से दिख कृत के योग्य है, hmm. है ना hmm. hmm. नुभव रहा है लेकिन तद विपरीतम परत्व प्रतीत है तद विपरीत कालकृत परत्व ही प्रतीत हो रहा है और परत्वम इसी प्रकार से व्यवहित यूनि व्यवधान दूर देश में खड़ा हुआ जवान में व्यवधान के कारण से दिकृत परत्व है परत्व आहरे परत्व के योग्य वस्तुओ में हम क्या देख रहे हैं तद विपरीत हम कालकृत अपरत्व कर आपनेरत्व जो इस प्रकार से आपने जाना विपरीतम प्रथम कार्य जो परत्व का अपरत्व, अपरत्व का जो परत्व, जो दिक्कृत दिक्कृत विपरीत विपरीत कार्य आपने अनु अनुभव किया वह कार्य तत दिगादर तत्ववाद कौन होगा दिगादि नहीं हो सकता अतएव कालमेव कारण अनु रहती काल ही उस पर्त पर कारण है ऐसा अनुमान कर लेंगे सच एक वर्तमान अतीत भविष्यत क्रिया वर्तमान है उपाधिशात एक होने पर भी वर्तमान अतीत भविष्यत इत्यादि क्रिया रूपी उपाधि लेना वर्तमान क्या है शत्रु शानच प्रत्यशानच प्रत्य हुआ वर्तमान श बना है कि नहीं तो क्रियावाचक है भूत भी क्रियावाचक है अतीत और भविष्यत भी क्रिया है उस क्रिया उपाधि के वजह से वर्तमान आज व्यपदेश वस्तु में हो जाता है पुरुष पच्चाद क्रिया उपाधि वशात पाचक पाठक आदि व्यपदेश पुरुष तो एक ही था लेकिन पाक क्रिया करने लगा उसका नाम पाचक हो गया पढ़ाने लगा पाठ करने लगा पाठक हो गया है कि नहीं, नहीं। इत्यादि क्रियाओं के आधार व्यक्ति में भी व्यवहार हो जाता है उस उसकाल में भी क्रियाओं के आधार पर ही वर्तमान अतीत और भविष्य व्यवहार होता है नित्यत्व पूर्व देव और इस तरह से नित्यत्व पूरा सिद्ध करना एक होने के कारण से वो परम परिमाण वाला मानना पड़ेगा वो व्यापक मानना पड़ेगा विभू मानना पड़ेगा और विभू होने से उसको नित्य मानना पड़ेगा इस प्रकार से पूर्वजनमान को ग्रहण करना है <coughs> वर्तमान क्रिया क्या है लेकिन उसका लक्षण क्या होगा वर्तमान क्रिया का लक्षण काल का तीन लक्षण इसलिए माना एक तो जैसा आपने तरसंग्रह में पढ़ा है आपने अतिताज व्यवहार हेतु व्यवहार का असाधारण काल का नाम ही का और यहां भी जब दिया विभुत्वे सति विभु होते हुए दिग दिग् दिग में संवेद परत अलग है दिग के में संवाय समझ से परत्वापर जो रहा है वो क्यों विपरीत हमने कहा ना विपरीत ने अनुमान किया इस लक्षण क्या बनेगा दिग में असंवेद जो परत्वा परत है, है, ना? ना परत्वा परत्वा है उस परत्वा परत का संवायिकाल का नाम काल है ठीक है विभुत सती दिख असंवेत पर काला परता परत्व का परता परत्व के असमय कारण समय कारण सीधे कह सकते परता परत्व के कारण असमय कारण कौन है संयोग नहीं। है कि नहीं वो संयोग का अधिकारण कौन है काल इस तरह से भी ले सकते अथवा सूर्य के तपन को भी लिया तंग्रह में क्या कहा था असमयकरण कौन है सूर्य का तपन संयोग वहीं से आयु गिनती होती है आयु की गिनती सूर्य के तपन संयोग के वजह से ही है उस संयोग का अधिकरण कौन है कहा इससे विभूतव सती दिख असंवेद परत्वापरत्व के असंवाय कारण का अधिकरण को कहते हैं कहा यह भी लक्षण है इस प्रकार से लक्षणों को बना करके समझ लिया लेकिन वर्तमान आदि का लक्षण जानना भी जरूरी है वर्तमान किसको कहते हैं वर्तमान ध्वंस तो अतीत अतीतत्व पहले पे अतीत को पकड़ोगे तब वर्तमान में पहुंच पाएंगे वर्तमान ध्वंस वर्तमान का ध्वंस हो जाए तो क्या हो जाएगा वो अतीत में चला जाएगा वर्तमान ध्वंस का जो प्रतियोगी है उस प्रतियोगी को ही अतीत कहा जाएगा और स्वध्वस प्राग भा जिसकी ध्वंस अभी हुई नहीं वर्तमान का ध्वंस जब तक नहीं हुआ तब तो तक वर्तमान रहेगा जब तक नहीं है तब तो तक घट रहता है ना सर वर्तमान वर्तमान का लक्षण करने क्या करना पड़ेगा वर्तमान उस काल का नाम है जिसका अभी ध्वंस हुआ नहीं है कि नहीं स्वध्वंस के प्राग भाव है ध्वंस हुआ नहीं है अर्थात ध्वंस का प्राग भाव है स्वध्वंस प्राग भाव अनधिकरण कालवृत्तित्व वर्तमान प्राग भाव का जो अनधिकरण है ऐसे जो कालवृत्ति का नाम वर्तमान होता है भविष्य का क्या लक्षण होगा वर्तमान प्राग भाव प्रतिविधित अभी वर्तमान बना नहीं अभी भविष्य है भविष्य का मतलब अभी वर्तमान बना नहीं बनेगा भवि कभी कभी कभी ना कभी वो भविष्य भी वर्तमान होने वाला है इसलिए भविष्य वो चीज है जो वर्तमान का प्राग है वर्तमान का प्रागवाव है वह प्राग जब नष्ट हो जाएगा तो भविष्य खत्म हुआ वर्तमान शुरू हो गया वर्तमान प्रागो प्रत्योगित्व का नाम भविष्य ऐसा विलक्षण भविष्य का समझना तो ये ही कालिस प्रकार से क्रिया रूपी उपाधि के भेद से अतीत वर्तमान भविष्य व्यवहार हुआ इसी लेकर लकार लोगों ने लकार लिया लट लकार वर्तमान काल के लिए है? लट लिट परोक्ष परोक्ष के के के लिए आ, परोक्ष के लिया, काल के लिए लिए अतीत लिया और काल के लिए लंग लकार लिया है कि नहीं और इसी तरह से भविष्य और अद्यतन भविष्य के लिए लुंग है लुंग, लुंग लकार आ गया इस तरह से लकार कालों की व्यवस्था दिखाते क्रियावाचक धातु जो धातुओं से ही हम प्रत्यय ला करके दिखाते इसीलिए वस्तु में होता है चीज काल फिर तो वस्तुवाचक शब्द जो होता सुबंध वहां काल में आना चाहिए प्रत्यय वह काल में प्रत्यय नहीं आ रहे हैं नहीं सुबंधों से आप जो आदि शब्दों से कालवाचक प्रत्यय नहीं, नहीं। कर विभक्ति संज्ञा जो होती है और कर्ता कर्म करण इत्यादि क्रिया के साधन पर को में लिया क्रिया के साधन पर लेते हैं और तीन विभक्तियों को क्रिया संबंधी काल पर लेकर होता है व्याकरण ने भी इन चीजों को पकड़ रहे हैं तो क्रिया से काल को ग्रहण किया जाता है वस्तु से नहीं वस्तु केवल उत्पादित बन गया उस काल को अनुभव करने अनुभव करने का उपाधि केवल वस्तु है जिसमें हम उस क्रिया को देख करके अनुमान अनुमान कर सकते हैं कि यह वर्तमान काल में है या अतीत काल में है या भविष्यत काल में है इसलिए कहा जो नया कौम पहले आया था जायमान लिंग को ही हम अनुमान नहीं कर सकते वर्तमान कालीन लिंग को लेकर के नहीं कर सकते क्योंकि अतीतकालीन लिंग को लेकर भी किया जा सकता है वस्तु को देख समझ में आया जाए कि अतीत काल में था है ना यज्ञाला वन्यमतिहासित अतीत धूमार ऐसा भी व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पूराशा काला पिला हो रखा है धुआं हुआ है अनुमान कर, कर करने अतएव अतीत क्रियाओं को लेकर अतीत काल का ज्ञापन करने वाला वस्तुओं में भी वह उपाधि में उस अतीत क्रियाओं को भी अनुभव कर सकते ग्रहण कर सकते अतय काल को क्रियाारूप उपाधि मुख्य माना जा और क्रिया का आधार कोई ना कोई वस्तु होता है जिसके माध्यम से अनुभव होते हैं और कुछ लोगों ने काल को एक शक्ति माना दैवी शक्ति है वो काल पहले यही धारणा रही होगी किसी जमाने में काल का मतलब महान दैवी शक्ति है जिसको कोई पार नहीं कर सकता जब उधर काल आ गया अब कोई बचा नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता समय आ गया तो बोलते समय दोनों समय आ गया एक्सपायर्ड हो गया नहीं और दवाई एक्सपायर हो गया डेट होता है उसके ऊपर समय हो गया उसका जो सकल चीजों में व्यवहार स्तर से होता है, एक दैवी शक्ति चीज है और उसको कोई काट नहीं सकता और जहां तक शरीर को लेकर जन्म और मृत्यु को लेकर के आयु का मामला है वहां तो क्या विधि ने विधा कार्य दिया है जो वो कोई काट इसका। कितना है कहा से तक तक इसको रहना है। तक रहना है है है कब क्या-क्या कर करना और कर कहा सब गुंजाइश अगर विधापन मुख्य चीज ऐसे होते निर्णित स्वकृत कर्मों का फल रूप भी है हाँ। तो है नहीं ईश्वर, उसको भी लोगों लोगों ने ने दैवी शक्ति इसलिए कुछ काल को देते थे, थे। वास्तव में ऐसा नहीं है तो एक पृथक पदार्थ मानना चाहिए काल विपरीत परत्वा पर मिया दिख